कविताली उत्तर अजामिल ने कौन सा योग साधा था और ने अपनी बुद्धि को कप्रभु के प्रेम में पगा था भला आप की ही बतलाइए वह तो अगाध अपराधों में ही दिखाई देती थी करुणा निधान श्री राम की जो करुणा है वह तो करुणा करने के लिए है अर्थात वह तो अकारण ही सब पर रहती है उसे प्राप्त करने के लिए किसी गुण की आवश्यकता नहीं है जो नाम का सुन्दर निमित्त लेकर आपको धोखा देता है हे रघुनाथ जी आप उससे रूठते क्यों हैं कृपया प्रसन्न होइए तुलसीदास तो के साथ भी आपका वही संबंध है वह आप पर बलिहारी जाता है जय विकार भरे विचार में हैं दूसरे दीन न पाही जो कछु बात बनाई कहो तुलसी तुम बे तुम माही जीवन हो तो जो पुरुष अभिमान और काम विकार से भरे हैं वे आचार विचार के पास भी नहीं फटकते यह तुलसीदास भी ऐसा ही है तथापि इसके मन में यह अभिमान है कि यह आपके सिवा किसी और दीन देवता या मनुष्य से याचना नहीं करेगा तुलसीदास जी कहते हैं यदि मैं कोई बात बनाकर कहता हूँ तो मैं आपके अंदर हूँ और आप भी मेरे हृदय में विराजमान हैं इसलिए आपसे कोई दुराव नहीं हो सकता हे जानकी जीवन आप यह जानते हैं कि हम आपके हैं और आप भी के अंदर रहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं दानव देव अहि समहित महा मुनि तापस सिद्ध समाजे जग चाचक ता निद्वितीय नहि तुमहि सब की सब राफत बाजी ऐत बड़े तुलसी सतऊ सबरी के दिए बिन भूख लम्बा जी राम गरीब नेवाज खये हो गरीब नेवाज गरीब नेवाजी दानों देवता शेषादी सर्पों के राजा तथा पृथ्वी के राजा महर्षि तपस्वी और सिद्धगण ये सब संसार में माँगने वाले ही हैं आपके सिवा संसार में कोई दूसरा दानी नहीं है आप ही भी की सारी बातें बनाते हैं हे तुलसी आप इतने बड़े हैं तो भी सबरी के दिए हुए जूठे बेर बिना आपकी भूख नहीं भागी हे दिनों के प्रतिपालक राम आप दिनों की रक्षा करके ही गरीब निवास हुए हैं अतः मेरी भी रक्षा कीजिए किस भी किसान कुल भाट चाकर चोर चार पेट को बढ़ा पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गण अखे टकी ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट को पचत बेचत बेटा तुलसी बेट ते आग आग बड़ी है पेट की। किसान व्यापारी भाट सेवक चंचल नट चोर दूध और बाजीगर सब पेट ही के लिए पढ़ते अनेक उपाय रस्ते पर्वतों पर चढ़ते और मृया की खोज में दुर्गम दुर्गम्बनों में विचरते हैं सब लोग पेट ही के लिए ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म अधर्म करते हैं यहाँ तक कि अपने बेटा बेटी तक को बेच देते हैं तो कहते हैं यह पेट की आग बढ़वा से भी बड़ा है बड़ी है यह तो केवल एक भगवान राम रूप श्याम मेघ के द्वारा ही बुझाई जा सकती है खेती न किसान को भिखारी को न भिक बली बनिक को बनिज न चाकर को चा जीविकापिहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस कह एक एकन सो कहा का करी बेदहु पुराण कही लोकहू बिलोकियत सा करे सब पे राम राव रे कृपा करी दारिदन दबाई दोनी दीन बंधु दूरित दहन देख तुलसी हाहा करी तुलसीदास जी कहते हैं हे राम मैं आपकी बली जाता हूँ वर्तमान समय में किसानों की खेती नहीं होती भिखारी को भीख नहीं मिलती बनियों को व्यापार नहीं चलता और नौकर नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिलती इस प्रकार जीविका सहीन होने के कारण सब लोग दुखी और शोक के वश होकर एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाए और क्या करें कुछ सूझ नहीं पड़ता वेद और पुराण भी कहते हैं तथा लोक में भी देखा जाता है कि संकट में तो आप ही सब पाती ए बंधु ने सब पर कृपा की रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है और पाप रूपी ज्वाला को देखकर तुलसीदास हाहा करता है अर्थात अत्यंत कातर होकर आपसी सहायता के लिए प्रार्थना करता है कुलकर तूत भूत की रती गुण जौन जरतर कल कही राज काज ही के पाई बल गति तुलसी सकी लखेन को परत। छार छारे छलपल बुद विद्याल की जय रोष दोष दी जय काज पाही राम कुली किलिकाल सब लोग कुल करने ऐश्वर्य यश सुंदर रूप गुण और यौवन के ज्वर में जल रहे हैं अर्थात नष्ट हो रहे हैं कहीं भी कल नहीं मिलता इस रोग के लिए राज कार्य कुपथ्य है और नाना प्रकार के भोग इस रोग को बढ़ाने वाली दूसरी सामग्री है और वेद के जानने वाले विद्या पाकर निवस हो प्रलाप करने लगते हैं तात्पर्य यह कि कुल इत्यादि के अभिमान से तो जलते ही थे अब राज कार्य रूपी कुपथ्य और भोग रूपी कुसमान तथा वेद बुद्धि और विद्या पाकर उन्मत्त हो गए हैं अतएव कुछ सोचता नहीं इसी कारण तुलसीदास के स्वामी श्री रामचंद्र की गति को कोई नहीं जानता जो पल मात्र में पर्वत को खाक और खाक को पर्वत कर देते हैं ऐसी स्थिति देखकर किस पर क्रोध किया जाए और किसको दोष दिया जाए कलिकाल ने सारे संसार में उपद्रव मचा दिया है ऐ राम रक्षा कीजिए